महाभारत आश्वेधिक पर्व सप्तमो सप्तमोध्याय संवर्थ और मृत की बातचीत मृत के विशेष आग्रह पर संवर्थ का यज्ञ कराने की स्वीकृति देना संवर्त उच कथमस्म तया ज्ञात कन वोस्मित तो हेतदा चक्ष तत्व ईक्षसे चेन्म प्रिय समवर्थ बोले राजन तुमने मुझे कैसे पहचाना है किसने तुम्हें मेरा परिचय दिया है यदि मेरा प्रिय चाहते हो तो यह सब मुझे ठीक ठीक बताओ सत्यम ते ब्रुवतः सर्वे सम्प्यंते मनोरथा मिथ्या च ब्रह तो मुरुधा सति ही सच सच बता दोगे तो तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण होंगे और यदि झूठ बोलोगे तो तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे मरुत आच नारदे न भवान मह्यमा चा तो हटा मथी गुरुपुत्र तिरुत्तमा मरुत्त ने कहा मुने भ्रमणशील नारद जी ने रास्ते में मुझे आपका परिचय दिया और पता बताया आप मेरे गुरु अंगिरा के पुत्र हैं यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है चत्य में तभवाना साम जाना सत्र कथेस्त तदेतन संप्रति नारद संवर्त, संवर्त बोले राजन तुम ठीक कहते हो नारद को यह मालूम है कि मैं यज्ञ कराना चाहता हूँ और न, कराना जानता हूँ और गुप्त वेश में घूम रहा हूँ अच्छा यह तो बताओ इस समय नारद कहाँ है थ्वा तो मम दे प्रवेश मृत ने कहा मुने मुझे आपका परिचय और पता बताकर कर देवर्ष शिरोमणि नारद मुझे जाने की आज्ञा दे स्वयं अग्नि में प्रवेश कर गए थे व्यावाच शुवा तो पार्थिवस्तत्वर्त प्रमुद्यक्यादि ब्रवी व्याज्य कहते हैं राजन राजा की यह बात सुनकर संवर्त को बड़ी प्रसन्नता हुई और बोले इतना तो मैं भी कर सकता हूँ तथो मरुत्तम वाचा निर्भर रुक्षया ब्राह्मणो राजन था ब्रवी राजन वे उन्मत्त वेधारी ब्राह्मण देवता मरुत को अपने रूखीवाणी द्वारा बारंबार फटकारते हुए से बोले वा तधान मैं स्वचित बसवर्ती एवं विकृत रूपेण कथम जाज तुम्हें क्षति नरेश्वर मैं तो वायु प्रधान बावला हूँ अपने मन की मौज से ये सब काम करता हूँ मेरा रूप भी विकृत है अतः मुझे व्यक्ति से तुम क्यों यज्ञ कराना चाहते हो भ्राता मम समे न संगत वर्तते याजने जन चहते न कर्माणि कार्य मेरे भाई बृहस्पति इस कार्य में पूर्णतः समर्थ है आजकल इंद्र के साथ उनका मेलजोल बढ़ा हुआ है वे उनके यज्ञ कराने में लगे रहते हैं अथा तो उन्हीं से अपने सारे यज्ञ कर्म कराओ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 विक्षित क्षित करी सही पूज्य तमो अभिक्षित कुमार मैं उनके आज्ञा प्राप्त किए बिना कभी किसी तरह भी तुम्हारा यज्ञ नहीं करा सकता क्योंकि वे मेरे परम पूजनीय भाई हैं सव बृहस्पतिम गुञाप्य व्रज तथोह जाजे ताम जष्टुमिष अतः तुम बृहस्पति के पास जाओ और उनकी आज्ञा लेकर आओ उस दशा में यदि तुम यज्ञ कराना चाहो तो मैं यज्ञ करा दूंगा मरुतवा च बृहस्पति गतः पूर्वम अहम सर्व सम्वर्त तत्ण नाम कामयतीज्ञा असो वाम काम मरुत ने कहा संवर्त जी मैं पहले बृहस्पति जी के ही पास गया था वहाँ का समाचार बताता हूँ सुनिए वे इंद्र को प्रसन्न रखने की इच्छा से अब मुझे अपना यजमान बनाना नहीं चाहते हैं अमरम जाजमा साध्यस्ते न मानुषम श्रीणा प्रति सिद्धों स्पर्धते ही मै अभिप्र सदा ही स तो पार्थिव एवमस्ते चाप्युक्तौ भ्रा ते बल सूदन उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं अमर यजमान पाकर अब मैं मरना धर्मा मनुष्य का यज्ञ नहीं करूँगा साथ ही इंद्र ने मना भी किया कि आप मरुत का यज्ञ न कराइएगा क्योंकि ब्रह्मण वह राजा सदा मेरे साथ ईर्ष्या रखता है इंद्र की इस बात को आपके भाई ने एवं वस्तु कहकर स्वीकार कर लिया है साम अधिगतम प्रेम विभूषति देवराजम थमाश्रित तद विधि मुनिप्रवर मुनि मैं बड़े प्रेम से उनके पास गया था परंतु वे देवराज इंद्र का आश्रय लेकर मुझे अपना यजमान बनाना ही नहीं चाहते हैं इस बात को आप अच्छी तरह जान ले सोहम तो इच्छा भवता सर्वस्वेना पियाजित काम ये समिक गुण ही अतः मेरी इच्छा यह है कि मैं सर्वस्व देकर भी आपसे ही यज्ञ कराऊं और आपके द्वारा संपादित गुणों के प्रभाव से इंद्र को भी मात कर दो नई मे वर्तते बुद्धिर्गंत ब्रह्मण्ड बृहस्पति प्रत्याख्या तो ही तेनाथान सती ब्रह्मण अब बृहस्पति के पास जाने का मेरा विचार नहीं है क्योंकि बिना अपराध के ही उन्होंने मेरी प्रार्थना अस्वीकृत कर दी है संवर्त उच चिकित यथा काम सर्वे तत्व ध्रुव यदि सर्वान्प्रायाचा कर्ता से मम पार्थिव संवर्तने कहा पृथ्वीनाथ यदि मेरी इच्छा के अनुसार काम करो तो तुम जो कुछ चाहोगे वह निश्चय ही पूर्ण होगा याजम माया हि ताृहस्पति पुरंदरऊेताम सम क्रुद्ध एक समर्थ जब मैं तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा तब बृहस्पति और इंद्र दोनों ही कुपित होकर मेरे साथ द्वेष करेंगे उस समय तुम्हें मेरे पक्ष का समर्थन करना होगा स्थैर्यत्र कथम मे सत्व निस्ताम नीम भस्मकुरिया परंतु इस बात का मुझे विश्वास कैसे हो कि तुम मेरा साथ दोगे अतः जैसे भी हो मेरे मन का संशय दूर हो नहीं तो अभी क्रोध में भरकर मैं बंधु बांधों सहित तुम्हें भस्म कर डालूँगा मरुत्वाच यावत तपेतु तिष्ठेर चाप्य पर्वतामोकानपेय त्यजेयम संगतम यदि मरुत ने कहा ब्राह्मण यदि मैं आपका साथ छोड़ दूं तो जब तक सूर्य तपते हों और जब तक पर्वत स्थिर रहें तब तक मुझे उत्तम लोकों की प्राप्ति ना हो माँ चापे शुभ बुद्धि लभेयम इह कर विषय संगतम चास्तु तजेयम संगतम यदि यदि आपका साथ छोड़ दूं तो मुझे संसार में शुभ बुद्धि कभी ना प्राप्त हो और मैं सदा विषयों में ही रचा रह जाऊँ संवर्त वाच आवेक्षित शुभा बुद्धि तब कर्मचू या जन्म ही ममाप्य वह वर्तते हृदय पार्थिव संवर्त ने कहा अवेक्षित कुमार तुम्हारे शुभ बुद्धि सदा तत्कर्मों में ही लगी रहे पृथ्वीनाथ मेरे मन में भी तुम्हारा यज्ञ कराने की इच्छा तो है ही अभिधा चते राजन अक्षयम द्रव्यम उत्तम ये नैवांशंधर्वां शक्रम चा भी भविष्य राजन इसके लिए मैं तुम्हें परम उत्तम अक्षय धन की प्राप्ति का उपाय बताऊंगा। जिससे तुम गंधर्वों से ही संपूर्ण देवताओं तथा इंद्र को भी नीचा दिखा सकोगे न तुम एवर्दते बुद्धि सु पुन विप्रियम तू करियमे भ्रातुश्चे इंद्रश्चोभ मुझको अपने लिए धन अथवा यजमानों के संग्रह का विचार नहीं है मुझे तो भाई बृहस्पति और इंद्र दोनों के विरुद्ध कार्य करना है गमिष्यामि चक्रेण समता अभी ते ध्रुवम प्रिय चे कल्यामी सत्य में तद्रवी मैं तुम्हें इंद्र के बराबरी में बैठाऊंगा और तुम्हारा प्रिय करूंगा मैं यह बात तुमसे सत्य कहता हूँ ये श्री महाभारत अश्वेधिकमि परमडी परमि संवर्तमुतीय सप्तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत अश्वमेधिक पर्व के अंतर्गत अश्वमेध पर्व में संवर्त और मरुत्व का उपाख्यान विषयक सातवाँ अध्याय पूरा हुआ